प्रमाणम बदता लोकायति के अप्रतिपन्ना संदिग्धो विपर्यस्थो वा पुरुषः कथम प्रतिपद्येत अब चलिए अभी तक किस प्रमाण का निरूपण होगा प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण हो गया दृष्टम अनुमान आप्त वचनम तो कर्म प्राप्त अनुमान का निरूपण करने जा रहे हैं सबसे पहले देख रहे हैं न जो चार वाक है वह वा अनुमान को प्रमाण नहीं मानता इसलिए कर ना अनुमानम प्रमाणम अनुमानम ना प्रमाणम बदता कहाँ करो तो बदता बदता तो है तृतीय सत्य प्रत्यांत तृतीया का बदता तो माने बदन बदंतो बादन बदनता तो बदंतम बदनतो बदता बदता बद बदभी तो बस तो कहा बदता माने बोलता हुआ कौन कह रहा है लोकायतिक न इन्होंने कहा लोक आयत माने होता विस्तार जिसका पूरे संसार भर में विस्तार है।, है? है वही क्या है लोक आयत है भाई सुंदर उत्पत्ति इन्होंने लिखा है लोक आयतम विस्तीर्णम यत प्रसिद्धम लोक में पूरे लोक में जो प्रसिद्ध हो चुका है तो चारवा कौन आत्मा सब लोग जानते हैं कौन नहीं जानता इसीलिए उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं कि लोक आयतम विस्तीर्ण किम यद प्रसिद्धम प्रत्यक्ष प्रमाण आयतम जो संसार भर में कौन चीज प्रसिद्ध है कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वही प्रत्यक्ष प्रमाण के इन्होंने अर्थ कर दिया लोक आयतम और उस प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण का प्रतिपादक जो दर्शन उसका नाम है चारवादर उत्पत्ति इन्होंने लिखी है लोकायतम तद प्रतिपादकम चार वाक उसका नाम होगा लोकायत कहेंगे उसको जो पढ़े पढ़ाए जाने वो हो गया लोकायतिक वही कहने जा रहे हैं तद भीते तेदभाषा लोकायतिक तेन प्रत्यक्ष अतिरिक्त न प्रमाण मैंने प्रत्यक्ष से अतिरिक्त उसके प्रमाण नहीं, नहीं है यही होगा लोकायतिके न बदता अनुमान प्रमाण न इति कैसा कहने जा रहा है बड़ी सुंदर बात रहे है अप्रतिपन्न प्रतिपन्न माने होता संदिग्धा यहाँ उन्होंने अर्थ किया प्रतिपन्न माने बुद्धिमान अप्रतिपन्न का मतलब अज्ञान युक्त क्या हो रहा है आ, अज्ञान विप्रतिपन्न तो का मतलब होता संदिग्ध प्रतिपन्न माने सही और उसका आलगा देगा विपरीत हो जाएगा इसलिए उन्होंने कहा अप्रतिपन्न मान प्रतिपन्न माने ज्ञान अप्रतिपन्न माने अज्ञान युक्त और कैसे कहने जा रहा है संदिग्धा माने संशय युक्ता संदिग्ध माने संशयुक्त और क्या है क्या? उन्होंने कहा संदिग्धा माने संदिह युक्त हो गया संशय युक्त विपर्यस्था माने विपर्य माने भ्रांति और विपर्यस्त माने भ्रांति युक्त कौन है वही के भ्रांत युक्त पुरुषः कथम प्रतिपद्धित जो भ्रांत युक्त पुरुष है कथम प्रतिपदित कथम गया प्रत्यक्ष उसका प्रत्यक्ष के द्वारा उसको कैसे समझेगा वो विवेक को नहीं समझ सकता है इसीलिए कहने जा रहा है उनका नानो अनुमा पे का अनुमानम न प्रमाणम क्यों कौन बदता लोकायुक्त के ना? जो जो संधि युक्त तो संसार वाले लोग है जो अज्ञान से युक्त है संदेह युक्त है उल्टा जिसको ज्ञान हो गया है वो कैसे अनुमान प्रमाण कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा वही कह रहे हैं कथम प्रत्यक्षण ज्ञाए न च पुरसांतरगता अज्ञान संदेह विपर्या श्या अर्वाग दृशा प्रत्यक्षेन प्रतिपत्म एक बात कहा कि जैसे आप में अज्ञानी है, कैसे प्रत्यक्ष जान सकते हैं आप अज्ञानी है कैसे जाने जाएगा ये अज्ञानी पुरुष है जय भ्रम के द्वारा तो उनकी क्रियाओं के द्वारा अनुमान करेंगे हम लोग क्या करेंगे वही कहना चाह रहा है अब कह न पुरुष पुरुषांतर्गत आप में कितना ज्ञान है कितना आप में संदेह है कितना आपको भ्रम है सक्या अरवाग द्रसा अरवाग दशा मान जिनकी मान दो विपत्ति मैंने अरवाक शब्द का क्या कहना जो अज्ञानी लोग है हम सब लोग है योगी माने कौन हो गयी वाग दशा का जा रहा है इसलिए कितना सुंदर लेकिन माने माने जो जो बुद्धि वाले हैं हैं चार के उन्हें अर्थ क्या किया चार वाक के ना स्थूल विषय ज्ञान बता अयोगी ना जो वाय जो जो वाक दृश्य नहीं जो वेदादी को नहीं जानने वाले ऐसे जो अरवाक दृष्टि वाला कौन हुआ हमारा चार वाक व चार वाक प्रत्यक्षेण कथम प्रतिपत्तुम अर्थति माने कैसे जानेगा कि आदमी अज्ञान से युक्त है ये विपर्य से युक्त है ये कैसा है मिथ्या ज्ञान से युक्त है ये क्या है संशय युक्त है ये प्रत्यक्ष से न प्रतिपत्म शक्नोती क्यों न ना प्रमाणातरेण अन्य प्रमाण प्रमाणातरम उन्होंने कहा अन्य जो प्रमाण उसके द्वारा भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता किसी ने कहा कि मत हो प्रत्यक्ष प्रमाण से शब्द से हम कर लेंगे पर शब्द से भी गृहित नहीं होगा ये सब क्रिया के द्वारा अनुमान से गृहित होता है इसीलिए उसने कहा नापी प्रमाण क्योंकि इनको अनुमान मनवाना है कुछ लोग शब्द और प्रत्यक्ष को मानते इसलिए शब्द का भी मात्र शब्द से को रहे केवल वो शब्द से ज्ञात नहीं हो सकता है इसलिए हमको क्या करना है अनुमान भी मानना है वही न प्रत्यक्षेण प्रतिपत्म ना प्रमाणांतरे अन्य प्रमाणम प्रमाणांतरम मान प्रत्यक्ष अतिरिक्त वो प्रमाण मानता ही नहीं है इसलिए आप कह सकते हैं वो शब्द का न कर सकें प्रमाणांतरेण क्यों ना भी प्रमाणांत क्यों तस्भ्युपगमान क्योंकि प्रमाणांतर मानता ही नहीं है प्रमाणांतर से हो नहीं सकता क्यों नहीं मानता क्यूँ मानता ही नहीं है एतावता दूसरे में अज्ञान युक्त है संदेश युक्त है भ्रम युक्त इसका ज्ञान कैसे होगा इन योगियों को अब उसके लिए और एक विशेषण देने जा रहा है क्या कहने जा रहा है अनवधता ज्ञान संशय विपरयास्तु यम कंचन प्रति प्रवर्तमानो अनवधेव बचन तया प्रेक्षावद भी उनेता इन्होंने कहा एक विशेषण दे रहा है कैसा दे रहा है यहाँ पर अनवधता अनवधत कार्य किया अपरिज्ञात जिसको ज्ञान नहीं है कैसा अनवध या पुरुष जो अज्ञात पुरुष है वह दूसरे में परिवर्ती न अज्ञान संशय विपर्या कैसे ज्ञात हो सकता है उसको दूसरे के द्वारा मैंने अन्य आकर यह अनवध्रता अनुने अनावध मैंने अपरिज्ञाता परम पुरुष वर्तिना के अज्ञान संशय विपर्या नज्ञान संशय विपर्या एक मिनट बात कर लेंगे लड़के का फोन आ रहा है परम पुरुषार्थिनो अज्ञान संशय परम पर, पुरुष बर्तिना मन दूसरे में रहने वाले जो अज्ञान संशय विपर्य जिसने नहीं जान पाए हैं वो व्यक्ति क्या हो गया अनवधत अज्ञान संशय विपर्य वो कौन हो जाएगा चार वाक होगा जो दूसरे का अज्ञान जान नहीं सकता संशय जान नहीं सकता है और क्या नहीं जान सकता है भ्रम जान नहीं सकता है तो अनवधत अज्ञान संशय विपर्यास्त यह पुरुषा सा यम कंचन पुरुषम प्रति जिस किसी पुरुष के प्रति वर्तमान अनवधेय वचन तया माने जिस चीज के सामने जाएगा तो, तो क्या हो जाएगा वह माने विश्वास अनावधे माने क्या हो जाएगा अविश्वास का पात्र हो जाएगा क्या हो जाएगा अविश्वास का पात्र जब अनुमान करने का तो उसके व्यवहार हम लोग ज्ञान कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग ज्ञान ले सकते हैं अनुमान की द्वारा इसलिए कह रहा है इसी विशेषण लगा अनवध अज्ञान संशय परम कंचन पुरुष प्रति वर्तमान व्यवहार अनवधे वचन तया सा पुरुषा प्रेक्षावध भी मैंने प्रेक्षावध भी उसको क्या कर देंगे गुणवत् कम अनावध अज्ञान संशय पर इस व्यक्ति को वो क्या करेंगे जो विद्वान लोग हैं जो जिज्ञासु लोग हैं उसकी उपेक्षा कर देंगे क्योंकि जब इस बा, हमारे बारे में जान ही नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिकरण में नहीं जाएंगे वही ले कर इस प्रेक्षावध उन्मत्त वैसी उपेक्षा करेंगे विशेषण दिया उन्मत्त जैसे कोई पागल व्यक्ति होता किसी के भाव को नहीं समझता है हमारे भाव को नहीं समझ पा रहा है इसलिए उन्मतवेक्षेता उप, इस उपेक्षित कर्म वाच्य का है इसका कर्ता कौन है प्रेक्षावध भी कर्म कौन है वर्तमान कौन सा वर्तमान अनावधत अज्ञान संशय विपर्य यह यहां तक। किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा वर्तमान है किसी के भाव को नहीं जान पा रहा है इसलिए लोग कहें उसको जान ही नहीं पाते इसके पर हम विश्वास क्या करें इसलिए अनावधे वचन हो जाएगा मैंने अविश्वास हो जाएगा अविश्वास हो जाने पर क्या होगा उसकी उपेक्षा कर देंगे क्या कर देंगे उपेक्षा कर देंगे तद अतः तद अने अज्ञान पुरुष वर्तिना अभिप्राय भेदात वचन भेदात लिंगात आनुमातव्या आनुमातव्या आनुमातव्या इति अनुमांतव्या अनुमांतव्या अनुमानम प्रमाणम अभ्युपेयम ये कह रहा बिना नामानीचाया ना अका, अकाने ना चाहते हुए भी चार बाहकों को क्या मानना चाहिए अनुमान मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए इसके लिए ये स्थिति आ गई क्योंकि अनेना क्या कह दिया है? क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा पर पुरुषगत अज्ञान गशय आदि को नहीं जान सकता है अतः अनेन चार वाक्य नापी पर पुरुष वृत्ति जो अज्ञान है संशय इनके जानने के लिए अनुमान मा... क्या स्वीकार करना चाहिए ये कहां कहा गया है तो कह अज्ञान आदया ऐसा करिए अनुमान में न करिए अज्ञान आदया अनुमानतव्या पुल्लिंग है यहाँ भी क्या है बहुवचन है अज्ञान आदय अनुमांतव्य के न चार वा केन क्यों अनुमातव्य क्योंकि यथ प्रत्यक्ष के द्वारा पर पुरुष वृत्ति जो अज्ञान है पर पुरुष में रहने वाला जो भी पर्यवन ब्रह्म ज्ञान है पर पुरुष में रहने वाला जो संदेह है उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होगा तो किसके द्वारा ज्ञान होगा अनुमान के क्रिया, कलापों के द्वारा अनुमान करेंगे कि यह विफल प्रवृत्ति जनकत्वाद अयम अज्ञानी सफल प्रवृति है इसलिए ये ज्ञानवान है उसके व्यवहार से हम लोग किसी ने मान लीजिए कोई मकान बनाना शुरू किया पैसा कम है बड़ा बड़ा ठान दिया तो क्या करेंगे इसको ज्ञानी नहीं था यही क्या हुआ यही सफल और विफल जो प्रवृत्ति है प्रवृत्ति के द्वारा उसके ज्ञान और अज्ञान का क्या करते हैं हम लोग तो अनुमान था था। है उन्होंने किसी के गुणों को देखकर क्या सोचते हैं व्यवहार को देखकर ये गुणी है और उसके व्यवहार खराब है तो कहते हैं ये अवगुणी है, गुणी है तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है किसके द्वारा है अनुमान इसीलिए तने अने माने चार वाक्य नापी कितव अज्ञान आदया अनुमानतव्या किसके मन पर पुरुष वर्ती अभिप्राय भेदात दूसरे पुरुष मेरा इनका अभिप्राय भिन्न न इनका अभिप्राय एक ही वस्तु में सबके अभिप्राय अलग अलग इसलिए का अभिप्राय भेदात और अलग अलग दोनों आदमी बोल रहे हैं वचन भेदात अज्ञान हुआ अभिप्राय भेद की द्वारा अज्ञान आदि का इनका अभिप्राय विशेष अज्ञान आदि विशेष बचन भेद मान तस्मात मान अभिप्राय भेद से वचन के भेद से क्या करना यही हो गया लिंग यही हो गया हेतु अनेक हेतु न कि कर्तव्य अज्ञान आदया अनुमांतव्या किम वृत्ति पर पुरुष वर्ति न अज्ञान आदय वह परपुरुष पुरुष जो अभिप्राय के माध्यम से वचन के भेद से क्या करना है अनुमान करना है एक बता अनुमानम अनुमान प्रमाणम अभ्युपेयम के न अका चार ना जो ना चाहने वाला जो चारवाक है उसको भी क्या करना चाहिए अनुमान प्रमाण मानना चाहिए तात्पर्य है कि यार अनुमान प्रमाण के बिना कार्य बिना, बिना माने नहीं चलेगा इसीलिए आए तो कहते अनुमान प्रमाणम प्रमित प्रत्यक्ष प्रमित करण प्रत्यक्ष बस ऐसा अनुमान के सिद्धि के लिए एक अनुमान प्रयोग किया जाता है यहां उन्होंने ऐसा सिद्ध किया तत्र प्रत्यक्ष कार्यत् उन्होंने कहा पहले प्रत्यक्ष का निरूपण किया आप शब्द का निरूपण क्यों नहीं कर रहे हो अनुमान को क्यों कर रहे हैं तो कहे प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान है प्रत्यक्ष से क्या होता है व्याप्तिक्ञान होता है जब व्याप्तिक ज्ञान होगा तब क्या हो जाएगा आपका जब व्याप्ति ज्ञान कही तो नाम अनुमान है व्याप्ति ज्ञानम क्या लिखा है अनुमितिकरणम अनुमानम तत्व बोध जब न्याय बोध क्या लिखा है अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम अनुमान का अर्थ क्या है व्याप्तिक ज्ञान व्याप्ति ज्ञान कैसे गृहित होता है कहाँ पर व्याप्तिक ज्ञान कहाँ होता है दृष्टान महानस में जहां जहां धुआं होता है वहाँ क्या होता है बन्नी होता है यह हुआ अभिलपन का प्रकार अभ्याप्ति साचर नियमो व्याप्ति सात व धूम को कहा देखता है महानस में उसको बोलते हैं दूसरा नाम ये लिखने वाला रसवती महानस का नाम क्या पाकशाला कहो चाह महानस कहो चाह रसवती इसी में प्रयोग करने वाला रसवत्याम क्या लिखने वाले है तो रसवती माने पाकशालायाम माने महानसे बाग सारा माने महानस रसुई घर वही करें तत्र प्रत्यक्ष कार्यवाद अनुमानम इसलिए अनुमान किसका कार्य है प्रत्यक्ष का कार्य है, है। इसलिए पहले कारण रहता है तब कार्य होता है इसलिए पहले हमने प्रत्यक्ष का निरूपण किया तत् प्रत्यक्ष कार्यवाद अनुमानम प्रत्यक्षान्तरम निरूपणीयम तत्रापि सामान्य लक्षण पूर्वक क्योंकि अनुमान के बहुत भेद हैं परंतु तो पहले क्या करना सामान्य लक्षण करना है किसका सामान्य लक्षण करना अनुमान का तो अनुमान का क्या लक्षण किया उन्होंने तल लिंग लिंग तलिंग लिंग लिंग माने हेतु लिंगी माने साध्य माने लिंग साध्य पूर्वक जो व्याप्ति ज्ञान उसी का नाम क्या है अनुमान वही तद विशेष लक्षण से अनुमान सामान्यम तावत लक्ष अनुमान सामान्य का लक्षण क्या करने जा रहे हैं तल लिंग लिंगी पूर्वकम ये किसका लक्षण है का अब उनका स्वयं वित्पत्तीकरण लिंग माने क्या होता है लिंगी माने क्या होता है? लीनम अर्थम गमे अती सामान्यतया क्या कहते हैं लिंग लिंग माने ज्ञापक लिंग का मतलब क्या होता है ज्ञापक धुआं क्या, क्या करता है छिपी हुई बनी को बता देता है तो ये क्या हो गया यहाँ हो गया वही कहने जा रहे हैं कि लिंगम व्याप्यम व्याप्य माने हेतु व्याप कहो हेतु कहो लिंगम कहो ये सब क्या है पर्याय ये लिंगम व्याप्यम लिंगी मैं लिंगम अस्ती इसलिंगी न पूछा लिंग में इस लिंग में लिंगिनी अब पुल लिंग में लिंगी दंडी दंड दंडी दंडी दंडिनी स्त्रीलिंग यदि बना दे दंडे भ्योप क्या हो जाएगा दंडिनी बन जाएगा क्या बन जाएगा तो लिंगम व्याप्यम व्याप्य माने हेतु लिंगी माने व्यापकम व्यापकम माने साध्यम व्यापक माने साध्यम व्यापक कहते हैं व्याप्ति आश्रय को और व्यापक कहते हैं व्याप्ति का जो निरूपक हो व्याप्ति का निरूपक कौन होता है साध्य साध्य निरूपित व्याप्ति कहा रहती है हेतु में क्या रहती है अब तरह का संग्रह पढ़े रहो तुमको आ जाएगा क्या लक्षण है पक्षता में क्या लेगा व्याप्य से व्याप्य पर्वताधिम पक्ष धर्मता तो व्यापक का मतलब अरे हेतु व्यापक का सामान हुआ है हेतु लिंग व्याप धुआं को पर्वत में रहना यही पक्ष धर्मता है धुआं कहाँ रह जाए पर्वत पे ये क्या है उसका बाद पक्ष धर्मता है पक्ष माने पर्वत और जो रहता है उसको नैया को धर्म बोलते हैं तो पक्ष में कौन रहता हे तू, है हेतु निश्चित है दिख रहा है इसलिए होगा पक्ष का धर्म जो पक्ष में रहे वो क्या होता है पक्ष का धर्म वृत्तिमत्व धर्मत्व वही है तो लिंगम व्याप्यम लिंगी व्यापकम अब बताने रहे व्याप्य क्या मतलब क्या है व्यापक कहने से क्या लाभ हुआ उस पर थोड़ा वो चर्चा करते हुए लिख रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं क्योंकि लिंगते गम्यते ज्ञाते अप्रत्यक्षो अनेन इति लिंगम माना जो अप्रत्यक्ष हमारा जो कौन है बन्यादी जिसके द्वारा ज्ञात हो जाए उसका नाम क्या होता है, है लिंग होता है और लिंगम अस्ती लिंगी लिंगी माने व्यापक अब यहाँ सबसे पहले लिखने जा रहे हैं संकित समारोपित उपाधि निराकरण वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्य व्याप्य क्या चीज होती है देखिए व्याप्य में कभी शंका का विषय नहीं होना चाहिए हेतु में शंका नहीं में संका है साध्य में हो पर्वतों निवान नवा हेतु में शंका पर्वते धूमो अस्थि नवाय नहीं हो सकता धूम तो दिख रहा है इसलिए पहला विशेषण दिया है इन संकित निराकरण न और संकित समारूप निराकरण न अशोपाधि हेतु व्याप्यत्व सिद्धा इसे सबसे पहले का शंका विषय संदिग्ध यदि शंका का विषय हो, हो जाएगा संदिग्ध हो जाएगा और संदिग्ध हेतु साधक सिद्ध नहीं कर सकता साध संदिग्ध होगा तो हेतु साध को सिद्ध करता है परंतु तो यदि हेतु हेतुए संदिग्ध है तो स्वयं नहीं जानकार दूसरे क्या बताएगा इसलिए कहते हैं पहला विश्लेषण दिया कैसा होना चाहिए व्याप तो पहला नंबर देने संकित समारोपित निराकरण और उपाधि निराकरणे दो हेतु दिया क्या क्या होना चाहिए मान शंका विषयत्व संदिग्ध समारूपिता सम्यक आरोपित्व मन सम्यक क्या होना चाहिए आरोपित्व निश्चिता उसके बाद क्या दिशा दिया उपाधि निराकरणे न मन उपाधि किसे कहते हैं सती साधना व्यापकम उपाधि क्या होती है व्यापक तो सती साधना व्यापकम उपाधि और वह हेतु कैप्रकार का होता है तीन बताएंगे कौन कौन अन्वय वितरे की केवल अन्य केवल वितरकी भूल गए हैं अब यहाँ पर ये यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो दो प्रकारों ने विशेषण दिए मैंने संदिग्ध कौन होता है साध होता है और वह क्या होता है हमारा निश्चित कौन रहता है हमेशा हेतु हे निश्चित रहता है इसलिए साध्य व्यापक साधना व्याकृत्व जो निश्चित होगा उसे हम क्या कहेंगे उपाधि कहेंगे क्या कहेंगे उपाधि क्या होती है व्यविचार का आधाय, आधायक होती है क्या होती है विविचार का जन्म देती है विविचार से क्या होता है व्याप्ति की असिद्धि हो जाती है जो सहचर नियम नहीं घटता है नहीं घटता है कि क्या व्याप्ति के लक्षण क्या है व्याप्ति। और समान अधिकरणियम क्या लक्षण हुआ हेतु समान अधिकरण अत्यंता भावा अप्रतियोगी साधान अधिकरणियम व्याप्ति ये कौन सी व्याप्ति है सिद्धांत व्याप्ति है अपूर्व पक्ष में साध्या भाव अभृतित्व ये साध हो गया हमारा उल्टा करके घटाना धूम साध्या भाव धूमा भाव अधिकरण तो कौन हुआ उस अयोग कौन रहता है ये हो गया हेतु का सोपाधिकारी हो गया क्या हो जाएगा व्यविचारी इसीलिए उन्होंने कहा है कितना भी विशेषण देने जा रहे हैं सबसे पहले दे रहे हैं क्या क्या होना चाहिए तो कहना जा रहा है एक विशेषण दिया कि स्वभाव प्रतिबद्ध होने पर भी हमारा क्या होना चाहिए अव्यभिचार नियामक अमल नहीं होना चाहिए उसको वे नहीं होना चाहिए इसलिए कहा संकित समारोपित उपाधि निराकरण अनुपाधिकु संबंधा व्याप्ति ही यह भी एक लक्षण व्याप्ति का स्वाभाविक संबंधो व्याप्ति यहाँ क्या कहने जाता है वस्तु स्वभा प्रतिबद्ध मान वस्तु स्वभाम तो वस्तु स्वभाव हो गया व्याप्ति और तो क्या हो गया व्याप्त हो गया हेतु हो गया वही कहने जा रहे हैं कि उन्होंने इसलिए क्या उदाहरण दिया इसलिए वह संकृत समारूप उपाधि निराकरण वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम किम भवति व्याप्यम बस उसने साध्य उस साध्य से जो युक्त होगा वो क्या कहलाएगा हमारा व्यापक कहलाएगा उसी के लिए आगे बड़ा सुंदर इसका कहने जा रहे हैं अतः ए न प्रतिबद्धम तद व्यापक और उस व्याप्य से जो युक्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा व्यापक हो जाएगा क्योंकि व्यापक अधिक में रहता है सम में भी रहता न्यून में नहीं रहता इतना याद रखना है व्यापक समान में भी रह सकता प्रेमेयत्व तो और विधेयत और बन्नी और धूम अधिक हाँ मैंने धूम से अधिक में व्यापक रह सकता है साध्य अथवा साथ अपने हेतु की समान देश में रह सकता है हेतु से कम देश में साध्य को नहीं रहना चाहिए इतने का मतलब है व्यापक सम होने पर भी व्यापक हो सकता है और अधिक होने पर ही व्यापक हो सकता है न्यून होने पर व्यापक नहीं होगा क्या नहीं होगा इसीलिए कह दिया ए ना व्याप्यम पहला व्याप्य निरूपण कर दिया व्याप्य किसे कहते हैं वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम उस पर एक विशेषण कैसा होना चाहिए संकित समारोपित जो उपाधि है यदि हेतु अस्तु साध्यम मास्तु ये संकित समारोपित हुआ माने हेतु रह जाए और क्या न रह जाए साध्य मंका की ए, इसका निराह देना है अथवा क्या है धूमो बन नि व्य ऐसा करके किसी ने क्या किया तर्क करेगा ये धूमो बन व्य तरी धूमो बन्य जन्यो न सियात व्यापारोपण व्यापारोप का तर्क के द्वारा शंका का निराकरण करना है क्या करना है हम सबको निराकरण कर देना है क्या कर देना है हमको इसलिए व्याप्य ने कर दिया कितना सुंदर लेखण कह रहे हैं अब उससे जो प्रतिबद्ध होता है क्या होता है बन्यादिना प्रतिबद्धम माने एन प्रतिबद्धम तद व्यापक एन कहना अर्थ किया बन्यादिना, बन्यादिना प्रतिबद्धम माने अभिनाभूतम धूमाधिकम माने बनी से प्रतिबद्ध कौन हुआ धूम और उस धूम का जो व्यापक हो वो साध्य प्रतिबद्ध माने युक्त किस से युक्त तो हो साध्य से युक्त माने एन, माने बन्यादि रूप साधे न सा प्रतिबद्ध प्रतिबद्धा का हेतु उस तो हेतु का जो व्यापक वो क्या हो गया व्यापक साध्य हो, हो गया इसी को कहेंगे ये सिद्धांत व्याप्ति निकालना चाह रहे हैं हेतु समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगी जो साध अप्रतियोगी साधे न समम सामान साध के अधिकरण में रहना यही क्या हमारा है सिद्धांत व्याप्ति है शिद्धांत यही इन्होने कहा न माने बन्यादि न प्रतिबद्धम माने संबद्धम कौन हुआ धूम दुण। उस धूम का धूम हुआ तो हेतु हो गया धूम तब समान अधिकरण जो अत्यंता उस अत्यंता का प्रतियोग होगा बन्ही फिर बन्ही का समान अधिकरण कहाँ गया धूम में तो ये क्या बताना चाह रहे हैं उसी को घुमा के कहना चाह रहे हैं इनसे कह लीजिए साध्य बन्ही उससे प्रतिबद्ध कौन हुआ धूम फिर धूम का व्यापक कौन हुआ साध्य, साध्य। कौन हुआ साध्य।, साध्य व्यापक होता है इसलिए पहला, इसका मदद हुआ कि हेतु समान अधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगी जो साध्य उस साध्य का समान अधिकरण रहेगा इसी का नाम है व्याप्ति, क्या नाम है व्याप्ति, अब व्यापक का क्या लक्षण है स्व सामनाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगी व्यापक अथवा स्व सामानिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगिता अनवच्छेदक कर... इसका क्या, क्या कहेंगे अनवच्छेद कर... वत्व क्या हो जाएगा धर्मवत्व क्या हो जाएगा हमारा व्यापक हो जाएगा यही जगह रखा जाए आज बहुत गप हुई है